मिथिला के नाथ जनक जी ने जब पाँव धरा उस पृथ्वी पर तब शीष झुकाकर हाथ बढ़े शिष्टाचारों पर मिलनी पर पर दोनों आँखों ने उस चंद सबसे पहले धूला जिसको वह चा थी एक तपस्विन थी टकटकी बांध देखा जिसको सच है घर से राज बधू राज पहन ली थी बस उसी जान की जोगिन को जिस समय जनक जी ने देखा या आंखों की पुतली को जब हरा हो गया तेरा चित्र चरित्र लग्न हुई बाड़ी दर्न कहकर इतने बने बने जब सिंभ की आख निहार उठी दो वाणी भी उस अंतर का तक्षण ही भाव पुकार उठी है नहीं गे युवा पट तेरा सौभाग्य सिंदूर साथ में है सूर्य वंश में संतान एक हो तो सारा कुल धन्य कहाता बे उधर जनक को जिस समय प्रभु ने किया प्रणाम बोल उठे राजर्षि राजन तुम्हें सुखधाम तुमने इस जग में लीलाधर लीला धर, यह नहीं रचाई है जग के संपूर्ण मानवों को मानवता खूब सिखाई सच्चे हो महाराज तुम सब सच्चे राजेश्वर हो इस वन में तुम खुल गए राम पुरुषोत्तम हो परमेश्वर हो तुम पर इस रूप तुम्हारे पर सच मुझे आसक्त हुआ अब तक था नातेदार जनक अब जनक तुम्हारा भक्त हुआ यह जनक तुम्हारा जन है तो तुम आज हो इसके भगवान आगे बड़ हृदय लगो तुम तो जीवन रघवीर थे लिपटे बढ़ा सनी त्रभुसे मिलकर याद फिर हुए विधेय विधे इस प्रकार जब हो गया सम्मेलन का काज संगम मिथिला चित्रकूट में आज तब फिर पहले की तरह जुड़ा राम दरबार भरत विनय करने उठे गुरु गुरुआज्ञानुसार शांत चित्त से सिर झुकाम करनी चाहिए को नहीं नजयती बनयती से बोला ऐसा बेन ए रघुनंदन रघुकुलभूषण घुपति रघुनायक ही छोटे आरत शरणागत को यह बाह बड़ी भाई माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप उन्हें खाए जाता है दिन पर दिन वह पाप और संताप उन्हें फल मिला पाप का आप उन्हें देखिए नंग हुआ काला उस पाप कालिमा के कारण मुखड़ी का रंग हुआ काला अब उनके जन्म सुधारने को साधन यदि कुछ हो सकता है तो यही किसी करुणानिधि का करुणा जल मल हो सकता है जो जेठ अवध के राजा है वे चले अवध का राज करे शत्रुघ्न तेत हम दोनों भाई गन में रहने का कार्य करे पर यह अनर्थ पर है अनर्थ बेमौत अयोध्या मरती है करनी है। ना कह गल गुरने को तभी नवा उत्तर देने को उठे रघु रघुनाथ बोले मेरे अनुज काम है प्यारा प्रस्ताव शब्द शब्द में भरा की ओर भावना जो इनके है अति ही प्यारी है पर इनसे भी कुछ बढ़ा चढ़ा उनका यह राम पुजारी है उसकी जीवन जाने की आज्ञा उन्नति का पथ दिखलाती है संग्रह से त्याग बहुत चार यह महामंत्र सिखलाती क्षमा करे किसको माँ को माँ तो खुद निष्कलकनी है अपने चारों ही पुत्रों को वह जगदम्बा जग जननी है तक्षण तुआम है यह क्या है बात रोते हो कई गयी रोते रोते हो गई मूर्छित मझली माध तीता दौड़ी सात है दौड़ पड़े रघुनाथ चेतन करने के लिए ये अनेक उपाय जो जो कई कई जगी देखे सम्मुख राम बोले छाते से लगो ये मेरे सुखदाम मैं नहीं जानती थी तुमको तुम ऐसे हो तुम इतने हो पासंग का मैं न राम तेरा राम नहीं यह तो मेरा ही बेटा है मेरा यह धन है जीवन है मेरा यह प्राण ले जाए मंथरा रांड की संगत से हा मैंने क्या उत्पाद किया अपने ही हाथों से अपने ही बेटे पर बज्राघात किया दुनिया के बहनों से खो ओ छोको मुन लगना तुम ए बहु बेटियों नीचों की संगति में भत मत जाना तुम घर में जो दुष्ट दासियां है वे स्वांग नित नहीं भरती है बर्बाद घरों को बहुओं को नाना प्रकार से करती है मुझ में कुछ भी भोगना तुम्हें तो फिर उससे यह सीखो तुम सहचरी को घर में भी मत दो तुम तुम व्याकुल बेटे बेटे की कृपा चाहती चाहती है है हो तो करो देखो मां को जब तक उत्तर दे रघुनाथ गुरजन कह उठे धन्य भरत के थी बहते थे जलधारशिष्ट देख कर हम स्वयं और से जनक राज अवमान बढ़ा के कई काम रघुकुल के हित में करते हैं अपराध क्षमा के कई काम कह कही का। तुम्हारा प्रबल पक्ष पंचो में क्यों तत्काल हुआ इसलिए कि कोक तुम्हारी से उत्पन्न भरत का लाल हुआ वशिष्ठ के शब्द यहाप उठायानंद सबसे पहले खुश हुए राम सच्चिदानंद सचिदानंद मंडल में भी हुआ हर्ष प्रमोद प्रमोदय पार स्वर्गवासियों के लिए